शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की पुण्य स्मृति कथा स्वामी विश्वरूपानंद पूज्यपा श्री श्री महापुरुष महाराज के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था वह बहुत दिनों पहले की बात है संभवतः 1920 सौ ईस्वी के अंतिम या 1921 सौ ईस्वी के आरंभ की घटना है पहले पहल जब मैं बेलून भट्ट पहुँचा था तो दर्शन के लिए मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी मेरी तरह और भी पाँच सात व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे एकाएक सभी लोगों में चहल पहल मजूठी, धीरे धीरे आपस में कहने लगे वे उतर रहे हैं अर्थात मठ भवन के धुमझले से नीचे उतर रहे हैं महापुरुष धीरे धीरे उतर आए देखा सिर पर जटा नहीं है हाथ में चिमटा भी नहीं है केवल कौपिन धारी भी नहीं फिर पैरों में सुंदर हल्का जूता भी है मेरे मन में भक्ति का भाव नहीं आया सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया जहाँ तक मुझे याद है मैं प्रणाम किए बिना ही वहाँ से चला आया मैं अच्छे साधु को देखने गया था ये किस प्रकार के साधु हैं मन में यही भाव उठने लगा मेरे पास कुछ भी लिखा नहीं है संभवतः जो कुछ स्मृति से लिख रहा हूँ वह वास्तविक घटना है अनुसार घटना के अनुसार नहीं होगा भाव और भाषा में भी कमी हो सकती है तथापि संकलनकर्ता के विशेष अनुरोध से कुछ लिख रहा हूं। जो उस उस प्रकार मट से मैं उस दिन चला आया फिर स्थान स्थान पर साधु खोजने लगा अनेक स्थानों में पहुंचा उस समय सम्भवतः पूज्य पाल श्री राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी मठ में थे इधर उधर घूमने लगा कहीं कुछ पसंद ना आया श्री श्री कृष्ण लीला प्रसंग पढ़ा था इस कारण उसके लेखक पूज्य पाठ स्वामी शारदानंद जी महाराज को मैंने एक पत्र लिखा बहुत उत्तम उत्तर आया इस ढंग से कुछ दिन पत्र व्यवहार चला एक दिन मैं कलकत्ते के उद्बोधन कार्यालय में जाकर स्वामी शारदानंद जी से मिला देखा जटाजूट और कौपिन तो है ही नहीं बल्कि वे एक महान गंभीर पुरुष हैं परिचय पाकर उन्होंने कहा बैठो उसके बाद थोड़ी बातचीत हुई वे मुझे अच्छे लगे मैंने प्रणाम कर डाला देखा जटाजूट न रहते हुए भी ये अच्छे साधु हैं कई दिनों तक मैं उनके पास आता जाता रहा मैं शिश्री ठाकुर की कृपा पाना चाहता हूँ ऐसी बात एक दिन दृढ़ता के साथ कही अपने पास दो दिनों तक रखकर एक चिट्ठी देकर उन्होंने मुझे बेलूर मठ भेज दिया फिर वही मठ जो हो इच्छा न रहते हुए भी मैं उस मठ के भीतर गया जाकर देखा मठ भवन के नीचे वाले बरामदे में पुत्रपात्र श्री श्री महापुरुष बैठे हैं अब की बात न जान कैसे न जाने कैसे मैंने उनके चरणों में एक प्रणाम ठोक दिया चिट्ठी पढ़ उन्होंने कहा अच्छी बात है तुम लोगों के लिए ही तो स्वामी जी यह मठ बना गए हैं कहाँ भटक रहे हो यही रह जाओ यही तो तुम्हारा स्थान है मैं मठ में रह गया प्रतिदिन रात को मैं पूज्य पाठ जी के पैर दबाने जाता था वे अनेक प्रकार की बातें कहते थे आज सब कुछ याद नहीं है तो भी उनकी बातें मैं आदर से सुनता था और मन कहता था कि ठीक स्थान पर ही आया हूँ ये लोग चाहें तो श्री ठाकुर को दिखा सकते हैं उनकी बातें सुनते सुनते मैं इस प्रकार अभिभूत हो जाता था कि उनका पैर दबाना भी भूल जाता था संभवतः दाभ ही नहीं पड़ता था दो एक दिन उन्होंने कहा क्या बेटा सो गया है क्या फिर जोर से दबाने लगता बाद में भोजन का घंटा बजने पर मैं नीचे चला जाता था उस समय मुझ में कोई बुद्धि नहीं थी यदि लिख लेता तो उनके श्रीमुख से निर्गत वे वाणिया एक अपूर्व संपद होती एक दिन उन्होंने कहा सभी की मुक्ति एक समय अवश्य होगी कोई नहीं छूटेगा। मैं था मुँह आदमी बोला तो इस प्रकार की प्रचेषाओं की आवश्यकता क्या है ध्यान भजन करना तो कठिन काम है मुक्ति तो एक दिन होगी ही तो इतने झंझटों का क्या प्रयोजन उन्होंने कहा ये चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र कितनी बार घूम रहे हैं कितनी बार आ रहे हैं सृष्टि अनंत है उस अनंत काल के भीतर तुम्हारी मुक्ति की बारी कब आएगी उसे तुम नहीं जानते, रोग शोक निर्धनता का कष्ट सहते रहो क्यों इसमें राजी होना यदि राजी न हो तो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करो उनकी कृपा से इस जन्म में ही समस्त जातनाओं के हाथ से निकलकर सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे क्या यह जा प्रार्थना नहीं है मैं चुप रह गया एक दिन तीसरे पर मैं उनके सामने बैठा रहा मेरा ही समवयस्क एक युवक आया उन्हें प्रणाम करके कहा मुझ पर कृपा कीजिए इससे पहले उस युवक के साथ उनकी कोई बातचीत हुई थी या नहीं मैं नहीं जानता उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा देखो हम लोगों ने आलसियों का अखाड़ा नहीं बनाया है हम लोगों की कृपा पाने के लिए श्री श्री स्वामी जी का काम करना होगा जहाँ तक मुझे याद है वह लड़का काम करने के डर से चला गया था श्री श्री जी के पास बहुत दिनों तक रहने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ उन्होंने मुझे किसी दूसरे कर्म केंद्र में भेज दिया तो भी बीच बीच में मैं में आता जाता रहता था और उनके श्रीमुख से श्री श्री ठाकुर के संबंध में अनेक बातें सुनता था उसके बाद काशी में महापुरुष महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे दो बार कुछ मास तक हुआ था उस समय भी तपस्या के ऊपर बहुत जोर देते थे कहते थे देखो दिन भर दौड़ धूप करने से क्या होगा नियम से जब ध्यान करते रहो उस समय एक दिन ही महाराज की बात उठी एक ने कहा हिरण राजपुर में तपस्या कर रहा है महापुरुष जी ने प्रसन्न होकर कहा देखो उस लड़के के भीतर माल है परिश्रम कर रहा है उसे फल मिलेगा इतने में एक दूसरे बोल उठे नहीं महाराज जी वह तो ऊपर का उत्तर उतर का आ रहा है सुनते ही उन्होंने कहा अरे वह तो एकदम अभागा है लगा न, लग नहीं लगा नहीं रह सका उसे कुछ भी फल नहीं मिलेगा इसी समय एक दूसरे ने कहा नहीं महाराज जी वह गंगा रहित देश में नहीं रहना चाहता अनूप शहर जा रहा है सुनते ही वे बोल उठे अच्छी बात है इसमें गंगा भक्ति है उसे फल मिलेगा इसमें समय हम लोग उनके मुख से जब ध्यान और तपस्या की बात ही सुनते थे इस कारण कोई उनकी चेष्टा कर रहा है यह जान जाने पर वे प्रशंसा करते थे और प्रसन्न होते थे इसके कुछ साल बाद सेवाश्रम संबंधी कोई काम सीखने के लिए मैं कलकत्ते पहुंचा मठ में जाकर महापुरुष जी को प्रणाम किया मैं क्यों आया हूं यह सुनकर वे गंभीर होकर बोले अच्छी बात है उत्साह देने योग्य कोई बात उन्होंने नहीं कही उस कार्य के लिए मुझे छह महीने से अधिक कलकत्ते में रहना पड़ा प्रति रविवार को मैं मठ में जाता था रविवार को मठ में रहकर सोमवार को लौट जाता था मैं जाकर जब प्रणाम करता तो वे पूछते थे और कितने दिन बाकी है मैं ठीक ठीक उत्तर देता था एक बार उनकी कुछ उतावली देखकर मैंने कहा महाराज तो मैं इस काम को छोड़ दूँ उन्होंने कहा नहीं हमारे ठाकुर जी की वैसी शिक्षा नहीं है जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करना ही होगा एक अन्य दिन जाकर जब प्रणाम किया तो उन्होंने आग्रह के साथ पूछा और कितना बाकी है मेरा उत्तर सुनकर बोले तुम्हारा संन्यास प्रेमा टूरें समय से पहले प्री समय से पहले हो गया है बेटा काम की ओर इतना झुकाव यह अच्छी बात नहीं है देखो काम समाप्त होने पर काशी जाने से पहले कुछ दिन मेरे पास रह जाना और देखो तुमसे एक विशेष बात कहूँगा उस समय मुझे याद दिलाकर पूछ लेना बाद में काम समाप्त करके मैं मठ में जाकर महापुरुष जी के पास कुछ दिन रहा संभवतः महीने भर तक एक दिन दुमझले के बरामदे में वे बैठे थे मैं पंखी लेकर हवा करने लगा उनके सेवक शंकर महाराज के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था मौका पाकर मैंने पूछा महाराज मुझसे कोई विशेष बात कहेंगे ऐसा बताया था आपको याद करा देने की बात भी आपने कही थी उन्होंने कहा अच्छा हाँ इस समय कोई काम बताकर उन्होंने शंकर महाराज को वहाँ से हटा दिया और मुझसे कहा बैठो मैं उनके श्री के पास ही बैठ गया उन्होंने कहा देखो बेटा साधु बने हो श्री श्री ठाकुर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करनी होगी ध्यान जब तब ही वह चेष्टा है देखो गरीबों की सेवा आदि करना अच्छे काम है उससे कुछ सहायता मिलती है सही हर समय तो ध्यान जब नहीं कर सकोगे उस समय क्या करोगे अच्छा काम करोगे गरीबों की सेवा करोगे हाँ नारायण जानकर सेवा करनी होगी वैसा करना अच्छा है किंतु जान लेना कि शुभ कार्य कार्य मात्र ही है वह तुम्हें कुछ सहायता अवश्य देगा किंतु वह साथ नहीं जाएगा यदि भगवान का नाम ले सको तो वही असली चीज है वही तुम्हारे साथ जाएगा बेटा यही सार बात मैंने तुमसे कह दी इतना कहकर महापुरुष जी ने अपने दोनों हाथों को उनके श्रीचरणों के पास उपस्थित उपस्थित मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया उसके अनंतर काशी में जाकर मैंने सीखा हु। हुआ काम शुरू किया यही किंतु घटना प्रवाह में मुझे बाहर छिटक जाना पड़ा यह जा उनके अवोग आशीर्वाद का फल था एक दिन काशी में अंबिका धाम के भीतर महापुरुष और पुजनी केदार बाबा बैठे थे मैं खड़ा होकर पंखे से हवा करने लगा इतने में एक पंजाबी साधु ने आकर केदार बाबा का हाथ देखना चाहा, हाथ देखकर उन्होंने कहा गुरु की कृपा से आपके इष्टदेव का दर्शन होगा आगंतुक ने महापुरुष महाराज का भी हाथ देखना चाहा, उन्होंने हंसते हुए हाथ पढ़ा दिया महापुरुष जी का हाथ देखकर उन्होंने कहा आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएगा महापुरुष जी ने हंसते हुए कहा होगा क्या जी हो गया कहो